नरेश जी हैं इंदौर से पूछते हैं कोई दोस्त है जो रूठ गया है और गलती दोनों से है पर वो दोस्त बात नहीं करना चाहता इस सिचुएशन में क्या करें कि दोस्त भी ना जाए और दोस्ती बनी रहे ये तो बहुत ही अच्छा हो गया आपका दोस्त आपका रूठ गया ये बहुत बढ़िया उपलब्धि है आपको बधाई हो क्योंकि अभी दोस्त के नाम पर जो भी हैं हम समझदार नहीं हैं तो हमारे सारे दोस्त जो भूत हैं और वो हमने अपने खर्चे से इकट्ठा करके रखे हुए हैं तो आप तो बहुत लक्की आदमी के कम से कम एक भीड़ तो कम हुई अभी ऐसा क्यों हो गया क्योंकि क्यों हम कह रहे हैं कि भूत प्रेत देखो कि अभी हमें ही को समझ में नहीं आया कि दोस्ती क्यों करनी है आज की आज के तारीख में दोस्ती तो जो है वो गार्बेज है डस्टबिन है जबकि दोस्ती एक कोई अच्छी चीज हो सकती है है ना क्या अच्छी चीज हो सकती है कि मानव का कोई को लक्ष्य है उस अर्थ में हम साथ हो जाए उसका नाम मित्रता है यदि हमको लक्ष्य समझ में नहीं आया तो आहार निद्रा भय मैथुन के लिए हम दोस्ती करते हैं इसी के नाम भूत प्रेत को अपने गले लगाने की बात है तो जो भी जो से रुट गया बहुत बढ़िया हो गया अभी बैठ के आप समझिए थोड़ा समय निकालिए अपने लिए कि क्या है आखिर गलतियाँ क्या है है ना नहीं तो दोबारा दोस्ती करके दोबारा वही हाल होने वाला तो मूल मूल गलती अगर एक लाइन में समझेंगे तो हमको मानव होकर मानव को जीना कैसे चाहिए लक्ष्य समझ में नहीं आया बिना लक्ष्य समझे आप जो भी करेंगे उसमें कोई ना कोई तरह की गलती होती रहती आगे भी होती रहेगी समझने के लिए समय निकालिए